भी भी पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश्च पेश्च दिवे दिवे त्रिश्टी। दिवे त्रिश्टी। मैं पीहू हजारी का आप सबको एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ देश हमारा सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा ऊंचा पर्वत राजमारे पहले हिमका हिमालय कंचन नदिया दूध की धारा देश हमारा धवल हिमालय का यह प्रांगण गंगा नित धोती है आंगन में रस की धारा देश हमारा लहरें आचरणों को धोती बिखराती ला कर मोती से ढूंढता है सागर खारा देश हमारा मले पवन करता है वंदर, करता है चंदर राग पराग सुर की धारा देश हमारा कलिया है मुस्कान लुटाती गलियों में ढुलकाती से ढुलरों की धारा देश हमारा इस धरती की अजब कहानी फूल फलों ॠुओं की रानी देवों का नंद नवन हारा देश हमारा यह भारत की है फुलवारी हमको है प्राणों से प्यारी पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा एक देश के रहने वालों आओ सबको गले लगा लो हम सब एक एक नारा देश हमारा सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा देश हमारा